विनय पत्रिका विनियावली माधव जो जदीन पतंगहीन मती मोहिन पूजय ओ रुचि रूप आहार बस जैन पावक लोहन जान्यो देखत बिपति विषय हो ताते अधिक अयान्यो महामोह सरिता अपार मतत फिरत ब्रीहरि चरण कमल नौका ते फिर फिर फेन गजो अष्टि पुरातन छुदित स्वान यति जौ भरी मुख पकड़ निजतालो गत रुधिर पान करे मन संतोष धर परम कठिन भव ब्याल हो त्रसित भयो यति भारी, भेक सरनागत, नाथ जल भिंद जाल अंतरगत होत एक एक ही एक खात लालच बस नहीं देखत निज नास मेरे अगसारद अनेक जुग पार नहीं नहीं तुलसीदास पावन प्रभु जब भरोस आवे। हे माधव मेरे समान मुर्ख कोई भी नहीं है यद्यपि मछली और पतंगहीन बुद्धि हैं परंतु वे भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते पतंग ने सुंदर रूप के वश हो दीपक को अग्नि नहीं समझा और मछली ने आहार के वश हो लोहे को काटा नहीं जाना परंतु मैं तो विषयों को प्रत्यक्ष विपत्ति रूप देखकर भी नहीं छोड़ता हूँ महामोह अपार नदी में निरंतर बहता फिरता हूँ इससे पार होने के लिए श्रीहरी के चरण कमल रूपी नौका को तजकर बार बार फेनों को अर्थात क्षणभंगुर भोगों को पकड़ता हूँ जैसे बहुत भूखा कुत्ता पुरानी सूखी हड्डी को मुंह में भरकर पकड़ता है और अपने तालु में रगड़ लगने से जो खून निकलता है उसे चाटकर बड़ा संतुष्ट होता है यह नहीं समझता कि यह रक्त तो मेरे ही शरीर का है यही हाल मेरा है मैं संसार रूपी परम कठिन सर्प के डसने से अत्यंत ही भयभीत हो रहा हूँ परंतु मूर्खता यह है कि उससे बचने के लिए गरुणगामी भगवान के शरणागत न होकर विषय रूपी की शरण से अभय चाहता हूँ जैसे जल में रहने वाले जीवों के समूह सिमट सिमटकर जाल में इकट्ठे हो जाते हैं और लोभवश एक दूसरे को खाते हैं अपना भावी नाश नहीं देखते वैसे ही दशा मेरी है यदि सरस्वती जी अनेक युगों तक मेरे पापों को गिनती रहे तब भी उनका अंत नहीं पा सकती मेरे मन में तो यही भरोसा है कि मेरे नाथ पतित पावन हैं मुझ पतित को भी अवश्य कृपा विसारी राम का अपनावेंगे श्रवण दीन दुख धावत हो तज धाम नागराज निज बल विचारी हार चरण चित दीन हो आरत गिना सुनत खगपति तजे चलत बिलम्बन की भूप सदस्य सब के प्रभु राख कहो नर नारी बसन पुरी हरि दरप दूरी करि भूरी कृपा दनु एकरे करे पुते चन, अब देत दुख पीर। जे सक्रोध तुलसीदास प्रभु यारुण दुख धनजहु राम उदार हे श्री राम जी आपने उस कृपा को कहाँ भुला दिया जिसके कारण दिनों के दुख की करुण ध्वनि कानों में पड़ते ही आप अपना धाम छोड़कर दौड़ा करते हैं जब गदेंद्र ने अपने बल की ओर देखकर और, देख और हृदय में हार मानकर आपके चरणों में चित्त लगाया तब आप उन उसकी आर्द्र पुकार सुनते ही गरुण को छोड़कर तुरंत वहाँ पहुंचे तनिक सी भी देर नहीं की हिरण्य कसू से रात दिन भयभीत रहने वाले प्रहलाद की प्रतिज्ञा आपने रखी महान बलवान सिंह और मनुष्य का साक्षी है नर के अवतार अर्जुन की पत्नी द्रौपदी ने जब राजसभा में अपनी लज्जा जाते देखकर सब राजाओं के सामने पुकार कर कहा कि हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए तब हे दैत्य शत्रु आपने वहां द्रौपदी की लाज बचाने को वस्त्रों के ढेर लगाकर तथा शत्रुओं का सारा घमंड चूड़ कर बड़ी कृपा की हे रघुनाथ जी आपने इन सब भक्तों को एक एक शत्रु के द्वारा सताए जाने पर ही बचा लिया था पर यहां मुझे तो बहुत से शत्रु असह्य कष्ट दे रहे हैं मेरी यह भाव पीड़ा आप क्यों नहीं दूर करते लोभ रूपी मगर क्रोध रूपी दैत्यराज हिरण्य दुष्ट काम देव रूपी दुर्योधन का भाई दुशासन ये सभी मुझे तुलसीदास को दारुण दुख दे रहे हैं हे उदार रामचंद्र जी मेरे इस दारुण दुख का नाश कीजिए हरि मोहि जानत निज महिमा बेरे यग तिन नाथ संभारो पति पुनीत दी नहत असर शरण कहत सुचारो हो नही खग कागज ब्याज पात जह तह हो बैठारो अब कही लाज कृपा निधान पर सतपन वारो फारो जो कलिकाल प्रबल यति हो तो तुह निदेशते न्यारो तो रोस भरोस दोष गुन तेह भजते तिगारो मसकबिं बिंति मसक समो यमरत यथत मुहित्यागहु नाथ तहाक चारो नरक परत मोहकि हंवति हो जर, यह बड़ी त्रास दास तुलसी प्रभु नामह पापन जारो हे हरे आपने मुझे क्यों भुला दिया हे नाथ आप अपनी महिमा और मेरे पाप इन दोनों को ही जानते हैं तो भी मुझे क्यों नहीं संभालते आप पतनों को पवित्र करने वाले दीनों के हितकारी और अशरण को शरण देने वाले हैं चारों वेद ऐसा कहते हैं तो क्या मैं नीच भयभीत या दीन नहीं हूं अथवा क्या वेदों की यह घोषणा ही झूठी है पहले तो मुझे आपने पक्षी जटायु गृद गणिका जीवंती हाथी और व्याध वाल्मीकि की, की पंक्ति में बैठा लिया यानी पापी स्वीकार कर लिया अब हे कृपा निधान आप किसकी शर्म करके मेरी पलसी हुई पत्तल फाड़ रहे हैं यदि कलिकाल आपसे अधिक बलवान होता और आपकी आज्ञा ना मानता होता तो हे हरे हम आपका भरोसा और गुणगान छोड़कर तथा उस पर क्रोध करने और दोष लगाने का झंझट त्याग कर उसी का भजन करते परंतु आप तो मामूली मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर के समान बना सकते हैं ऐसा आपका प्रताप है यह सामर्थ होते हुए भी आप मुझे त्याग रहे हैं तब हे नाथ मेरा फिर वश ही क्या है यद्यपि मैं सब सब प्रकार से हार चुका हूं और मुझे नरक में गिरने का भी भी भय नहीं नहीं है, है है। परंतु तुलसीदास को को यही सबसे बड़ा दुख है कि प्रभु के नाम ने भी को मेरे मेरे पापों भस्म किया। जो जमराज काज यह खाल उ नानी है चली हैं छोटे पुंज पापिन के असमंजस जियजनी है देख कलल अधिकार प्रभु सो मेरी भूर भलाई भनी है हसी करी हैं पर दीत भगत की भगत सिरो मनिमणि है जो तो तुलसीदास को सलपति अपना यही बन बनी है श्री राम जी यदि यमराज सब काम काज छोड़कर केवल मेरे ही पापों और दोषों के हिसाब किताब का ख्याल करने लगेंगे तब भी उनको गिन नहीं सकेंगे क्योंकि मेरे पापों की कोई सीमा नहीं है और जब वह मेरे हिसाब में लग जाएंगे तब उन्हें उधर उलझे हुए समझकर पापियों के दल के दल छूटकर भाग जाएंगे इससे उनके मन में बड़ी चिंता होगी मेरे कारण से अपने अधिकार में बाधा पहुँचते देखकर भगवान के दरबार में अपने को निर्दोष साबित करने के लिए वह आपके सामने मेरी बहुत बड़ाई कर देंगे कहेंगे कि तुलसीदास आपका भक्त है इसने कोई पाप नहीं किया आपके भजन के प्रताप से इसने दूसरे पापियों को भी पाप के बंधन से छुड़ा दिया तब आप हंसकर अपने भक्ति एम का विश्वास कर लेंगे और मुझे भक्तों में श्रोमणी मान लेंगे बात यह है कि हे कोसेश जैसे तैसे आपको मुझे अपनाना ही पड़ेगा